मैं हूं उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए सुनते रहिए नमस्कार आप सुन रहे, रेडियो मधुबन नाइनटी रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और विशेष मुलाकात में हम लोग कुछ लोगों को विशेष रूप से याद करते हैं जिनसे कुछ बातें करते हैं ताकि आपके जीवन में कुछ प्रेरणा मिले तो आइए विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में संतोष सोनी जी हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो उनसे बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से उनका स्वागत है संतोष जी मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में बताइए मेरा नाम संतोष कौशिक जी है जी मैं खामपुर दिल्ली छत्तीस से बिलोंग करती हूँ घर की बड़ी मुखिया लगा लो घर की बड़ी सदस्य मैं ये हूँ मेरे दो बच्चे हैं और एक लड़की है लड़की मैरिड है उसको फैमिली से है और बाकी मेरे दोनों लड़के कवारे हैं बड़ा लड़का उनतीस साल का है और छोटा लड़का छब्बीस साल का है उनके फादर की डेथ दो में हुई थी अगस्त दो हजार दस में उससे तीन महीने पहले हमें पता लग गया था कि लड़का ड्रग्स समैक के नशा करता है तीन अच्छा। महीने पहले कौन सा लड़का बड़ा लड़का रवि कौशिक जो रवि कौशिक ड्रग्स समय का नशा कर रहा था तो हमें तीन महीने पहले ही पता लग गया कि वो इस तरह का नशा कर रहा है तो हमें उसको पहले तो प्यार से समझाया फिर उसके बाद में वो खुद ही कहने लगा मुझे सेंटर में बंद कर दीजिए तो, में बंद कर दीजिए बना यानी कि जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं उनमें मुझे डाल देना अच्छा तो, तो अपने उन्होंने कहा पिताजी मुझे है ना अगर ये लत नहीं छूट रही ना तो मुझे नशा मुक्ति केंद्र में बंद कर दीजिए लेकिन वो आ, आ, आ, जो नशा करता है तो कोई काम नहीं करता है नहीं कुछ नहीं कर रहा था अब तो कर रहा है छोटा लड़का छोटा लड़का भी कर रहा है अब तो काम कर रहा है अब हाँ तो कर रहा है पढ़ाई कितना की दोनों ने छोटे लड़का तो एम ए कर रहा है और बड़ा लड़का उस टाइम तो पढ़ा लिखा हुआ था बारह पढ़िया हुआ था बस बारह नहीं, नहीं। फिर नशे के बाद काम। हा, हा, हा। लेकिन ये नशा लगा कैसे वहाँ कहाच्चाई तो यही है कभी बड़े बुढ़ों की गलती से ही ये मतलब ऐसा होता है क्यूँकी उन पर पूरा ध्यान नहीं दिया वो कि दर्जा आ रहा है वो क्या कर रहा है उस पर कोई देखा रोक टोक नहीं लगाई गई जब हमें हमारे घर में कुछ बड़ा नुकसान हुआ ना तब भी हमें उस पर पूरा विश्वास नहीं था कि हमारा लड़का इतना बड़ा काम कर सकता है तो मैं उसने उसके पिताजी ने बड़ी प्यार से पूछा कि बेटा अब तो कई जगह से शिकायतें आने लग गई क्या ये काम तो सच में करता है कि हाँ पता नहीं उसमें एक मेरी बहन का लड़का भी था मगर वो बहन का जो लड़का था ना वो काफ़ी पैसे वाली है क्योंकि हमारे दाम वो उनके फादर भी है तो उनकी पूरी फैमिली है पूरे रिश्तेदार विश्तेदार को हम पहले से इग्नोर कर रहे थे बड़े लड़के को ये बड़ा लड़का पहले से ही मतलब बचपन से ही सिखाते सिखाते रहता था बहुत सारी हम्म हम्म मगर पैसा होने के कारण फादर के पास कुछ भी लगा लो मगर उसमें है ना उस उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हमें वो नशे शुरुआत में अगर पकड़ कर लेते ना तो ठीक होता वो इतना दलदल दल में फंसता चला गया उसको जो भी कह, देखता ना वो ही कहता ये तो ऐसे ही करेगा वो तो ये तो ऐसे ही करेगा इसीलिए उसको वो आज मतलब पहले थोड़ा करता था फिर तो उसने है ना हद ही कर दी यानी कि कोई माँ नहीं है उसका कोई बाप नहीं है कोई सगा संबंधी कोई नहीं था उसका किसका? उस बड़े लड़के का मतलब या मेरा लगा लो या बड़े लड़के का क्योंकि मैं तो मदर होगी ना हाँ। तो मैंने सभी रिश्तेदारों में उसके बारे में बात करती रही जैसे उसकी उम्र बढ़ती रही इसकी शादी कर दो हो सके ठीक हो जाएगा कोई कुछ कह कोई कुछ कह ऐसे ही बोलते रहे सब तो कुल मिलाकर जब वो कभी ठीक हो जाता था कभी कर लेता था कभी ठीक होता था वो ब्लैकमेल करने लग गया वो हम पर है ना किचड़ उछालने लग गया इतना बुरी तरह किचड़ उछाड़ा उसने हमारे ऊपर मतलब माँ के ऊपर वो मतलब डरने लग गया पुलिस से भी डरने लग गया मतलब इस, इस नशे में इस कदर डूब गया कि उसने अपनी सूद बूद कुछ नहीं थी तो ये कब मालूम पड़ा आपको कैसे मालूम पड़ा ये तो पूरा पता लग ये तो तीन महीने बाद ही पता लग गया तीन महीने बाद उसके पिताजी का आर्टैक्ट से देत हो गया था ओ उसकी वजह वजह से आ, उसकी से उस दिन भी वो घर पे नहीं था फिर भी उसने होने के बाद लोग कहने लगे अब तो ये ठीक हो जाएगा अब तो इसकी का देखेंगे जैसे आज उसकी डेथ हुई ना उस दिन भी वो घर पे नहीं मतलब मिला डेथ होने के बाद भी जब वो नशा करता था ना तो वो रोता था कि मेरे फादर गुजर गए ये है वो तो बड़े बुढ़ों ने कहा कि दाग यही मतलब उसका क्रियाक्रम यही कर देगा लड़का मैंने मना भी किया था सभी के बीच में मैंने बोला कि इस लड़के से है ना नहीं। ये नहीं करवाना।, नहीं करवाना ये लड़का है ना अभी भी नशा करता है मुझे जीने दो ज्ञान में नहीं आई थी उस टाइम तक भी फिर उसने है ना मतलब नशा उसी दिन भी किया अगले दिन भी किया तेरा दिन हमने ना क्रियाक्रम कोई मतलब अच्छी तरह हुआ नहीं क्योंकि बाप तो, तो गुजर गया था और जेठ वेठ कौन किसका होता तो ऐसे ही मैं परेशान रहती रही उस दिन से लेकर जब वो गुजरया था और 2015 तक यानी कि 10 से लेकर 2015 तक इकतीस दिसंबर, मैं नहीं भूलूंगी, क्योंकि बाबा मिलन था 2014 में मैं थोड़ी थोड़ी जुड़ी तो मेरी टिकट बनवा दी भाई ने हमारे ओम प्रकाश भाई जी ने बीके भाई कब जी से आपका ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना हुआ वैसे तो 2014 से हुआ 2014 में आप वो उड़ता उड़ता आ, चलता फिरता चलता फिर और दो से निश्चय अच्छा फिर रेगुलर आप करना हाँ, हाँ जैसे भी टाइम निकालता चाहे मैंने रात को निकालना पड़ता मैं पूरी रेडियो से एफएम से एम से मतलब टीवी, टीवी से, से सोनी चैनल से वो क्या कर पीस ऑफ माइंड से सूरज भाई की क्लास कोई प्रोग्राम अशोक बिहार वगैरह दिल्ली में राजौरी गार्डन में कोई मिस करना नहीं चाहते थे सबेंड करते थे अटेंड करती रहे कोई सेवा कोई कुछ भी जैसे कि बिरवार को भोग होता है हमारे सेंटर पर तो बिरवार को क्लास लेना और भाई जी कभी मधुबन आ गए तो उसकी जगह मुरली मतलब टीचर बन के मुरली पढ़ना तो मुझे मतलब रुचि सी मतलब इतना बढ़ गया कि उसकी मतलब सुनते सुनते भी और अपने उसके नियम पर वो ऐसे बीच में अड़चन डालता था कि जिस टाइम मतलब उन्हें पता था कि ये क्लास में जाएगी उसी टाइम उठ खड़ा हो जाता था तो उससे सावधान होकर जाना था ना तब भी, भी वो मेरे को मतलब वो बोलता था गाड़ी देता था कि बच्चे वो तो देवकुल की महान आत्मा भाग्यशाली आत्मा ऐसे में उसको माफ़ करती रहती थी अंदर ही अंदर तो मैंने उसको 2015 में मैं, मैं लास्ट जब 29 तारीख को माई 14 को तो मैं रेलवे स्टेशन से उल्टी चली गई क्योंकि तो उसने मेरे को ऐसे शब्द बोल कि जिससे मैं उसकी शबद मन में दौड़ने लगे बाबा को मैं भूल कर उस के तरफ़ चली गई आकर्षित होती तो चली गई कि कभी इतना बड़ा नुकसान कर दे कभी ये मर जाए ऐसा मतलब सोच के कि ठीक है बाबा मैं नहीं जाती मतलब मुझे नहीं पता मतलब कुछ भी क्या हो रहा है मेरे साथ मैं वापस चली गई और 2015 में भी फिर ऐसे ही अड़चन आई माया तो परीक्षा तो आती है तो 29 तारीख को मैं ट्रेन पकड़ ली मैंने रेलवे स्टेशन पर भी मेरे फ़ोन आने शुरू हुए उस लड़के के नहीं उस अब की मैंने क्या करा 2015 में उसको नशा मुक्ति केंद्र प्राइवेट सेंटर में बंद कर दिया छह हजार रुपए मंथली जब वो सेंटर में बंद था तो मैं आजाद थी तो मैं पूरे बाबा से तय दिल से याद कर रही थी क्योंकि किसी प्रकार का कोई रोक रोक नहीं, नहीं था।, था कोई बंधन नहीं था बंधन बस एक ही बच्चे का था ना मेरे कोई जेठ का बंधन था ना कोई बाई का था हाँ बोलते सब थे क्या है ये भी के ये तो है ना कवा मतलब शादी नहीं होने देते ये है वो है फंसने की मतलब बहुत बोलते थे मगर मैं उनकी सुनती नहीं थी क्योंकि मगर मकेली थी एक कान से सुनती थी दूसरे से निकालती थी मगर दिल से नहीं लेती थी चलती रही बात तो मैं आ गई तारीख को इकतीस तारीख को बाबा मिलन में बाबा ने बोला कि कुछ परिवर्तन करके जाना है नए जो आए हैं तो मेरा परिवर्तन यही था कि पूरा ही ध्यान से मैंने पाँच छः दिन अटेंड किए पूरी ही मतलब दिल से तो उस बीच में मेरा परिवर्तन यही था कि क्योंकि मैं बार बार उसको सेंटर में बंद करती हूँ इतने पैसे खर्च करती हूँ क्यों नहीं मैं पानी चार्ज कर करके और उस जब वो सोता है उस पर वाइब्रेशन देकर बाबा से साकार लेकर ये कार्य कार्य घर में करूं मैंने सोच लिया बाबा चाहे वो मुझे मारें चाहे मैं मर जाऊं चाहे वो मर जाए मैं उसको लेकर आऊंगी सेंटर से हाँ उस नशा मुक्ति केंद्र सेंटर से मैंने सोच लिया मैं उससे पहले मिले सेंटर वाले मिलने नहीं दे मैं बोली मुझे दस मिनट का टाइम दे दो मैं है नाबा का भोगलेगा उन्हें पता है की मेरी मम्मी ज्ञान में चल रही है मगर वो मेरे को ये कहता था कि ज्ञान में चलने वाले तो शांत रहते हैं तुम तो बोलती भी वो तो तो ऐसे बोलता था मगर मैं बोल रही ठीक है कोई बात नहीं मैं बोली बेटा जो जहा मेरा पैसा फंसा हुआ है अगर तू निकाल सकता है प्यार से तो निकाल लेना नहीं मेरे से मत, ये मतलब मेरे को गाली मत देना कि तूने वहाँ फंसा दिया वहाँ फंसा दिया ये मेरे पिछले कर्मों का हिसाब किताब है और जो तू मेरे को सजा दे रहा है ना ये भी मेरे पिछले कर्मों का हिसाब किताब है मैं तेरे को लेने आई हूँ अगर इसी एक ही बात पर लेके जाऊंगी अगर मैं जो दवाई लेकर आई हूँ मैं वो होम्योपैथिक वहां से यहाँ से नहीं वहां से ले क्या है आनंद आन, आन सरोवर की तरफ जाते हैं योगेश मेहता डॉक्टर उनसे वो मतलब उस टाइम तीस रुपए की मतलब डिब्बी देते थे यहाँ तो फ्री मिलती है यहाँ से मिली ली वहाँ से मिली मैं कुछ मेडिसिन लाई हूँ देखो देख वो खानी तो पड़ेगी अगर तू ना समय पे नहीं उठेगा ना मैं योग युक्त तो होकर मैं तेरे को उस समय दूँगी जिस समय कभी मतलब समय तो देखो रेगुलर नहीं बना मगर मैं उसको लेकर आई वो बोला ठीक है और ना मेरे को मतलब टॉर्चर करेगा ना तू कुछ काम करेगा जो छः हज़ार मैं यहाँ देती हूँ ना तेरे ऊपर ही खाने पीने में लगाऊंगी तू खूब खाना काजू बादाम किस्मत जो भी खाना अच्छा बाबा का फिर माँ खाना मगर तूने वो थोड़े दिन तो नियम से चलिया फिर बीच में गड़बड़ गड़बड़ गड़ करता रहा फिर बोला मैं चंडीगढ़ जाऊँगा मुझे कमाना है और नहीं मानना तो अपनी मत पे मेरा सवा लाख रुपया उसने बर्बाद कर दिया वहाँ वहाँ से आया फिर उसने बोला मैं तो कोई जॉब करूँ मैंने कह दिया मैं कोई बिजनेस नहीं करने दूंगी फिर कह तो ठीक है मैं नौकरी कर लेता हूँ उस कुछ बाबा से साकास लेकर मैंने ना सिक्योरिटी गार्ड में उसकी नौकरी दिलवा दी हॉस्पिटल के अंदर तो हॉस्पिटल में रहेगा ना तो वो ऐसा ना सब पता नहीं करेगा क्यों हॉस्पिटल के रूल तो सभी ना पता है तो वो ठीक करता रहा मगर वो क्या करता था नाइट ड्यूटी लेने लग गया क्योंकि अपनी ड्रिंक तो करनी है ना अब रात को तो ड्यूटी करेगा सुबह ड्रिंक की तरफ जाएगा वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा मतलब करता रहा मैं उसमें खुश थी मतलब मुझे मन की शांति मिल रही थी क्योंकि वो घर पे करते करने लग गया साकाश देना शुरू कर दो वो जो ड्रिंक करता ना उसको अमृत बना दो चार्ज करके तो कोई बात नहीं हमारे घर में कोई लड़ाई नहीं हाँ एक्सीडेंट एक्सीडेंट में पैसा बहुत लग गया अभी वो बिल्कुल ठीक है फिर मैं बीच बीच में ब्राह्मण है वैसे मतलब जैसे कहते हैं ना जाट के मतलब जाति से ब्राह्मण है तो मैं एक पंडित के पास भी गई दोनों काम बोलिया बाबा कहता भगती भी भगती के बाद ही ज्ञान मिलता है तो भगती तो हमारी वैसे मैं पुजारी की बेटी हूँ मंदिर में पूजा वगैरह होती थी देवी देवताओं की तो उसके बाद है ना मैं एक पंडित जी के पास गई पहले में भी मैं ब्रह्म कुमारी वो ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी सोनी चैनल पर आता था उसमें भी काफ़ी पैसे मगर वो है ना जो दिव्य बीज मंत्र देते थे ना उससे मतलब वो बोलने में तो आते नहीं थे उठने का मंत्र बैठने का मंत्र वो बहुत ही मतलब मुश्किल हो गया था समय नहीं मिल पाता था ये मुझे आनंद आ रहा है इसमें करने में मैंने कहा वो आ गया मतलब वो लेने लग गया अब उसको है ना मैंने सोलह हजार रुपये की सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर जो होते ना फील्ड वर्कर उसमें उसकी जॉब लग गई तो मैं पंडित जी के पास गई पंडित जी ने कहा कि जॉब भी लग जाएगी दो में मेरे एक एक संकल्प बाबा से भी है चाहे वो गलत है चाहे ठीक है मैंने कहा बाबा जहाँ इतने दुख दिए मतलब वो हैं और दुख सही मुझे है ना इनकी शादी जरूर बच्चों की क्योंकि वंश चाहे वंश लगा लो चाहे योग से हो चाहे कैसे भी हो मगर मेरा एक मतलब है कि नो कहेंगे कि आप तो ब्रह्म कुमारी में जो समाज वगैरह है वो है और फिर शादी होने के बाद बाबा मैं आपकी हूँ और आपकी रहूंगी मतलब जैसे कि मैं एक अकबिना यहाँ रुकना चाहती हूँ फिर मतलब मधुबन में तो मेरा ये संकल्प है अब की बार कि इसकी दो हजार वो पंडित जी ने कहा दो हज़ार में इसकी शादी हो जाएगी दोनों लड़का छोटा एमए करके और है प्राइवेट ही जो 16000 सोलह सैलरी है अभी लग है नया नया अभी भी ना नहीं होया और बड़ा भी ऐसे ही है बड़े को दो तारीख को 40 दिन होते थे वो जो भगती की पूजा कर रहा था शिवलिंग पर जल चढ़ाना तो मैं शिव के रूप में उसको जल दूध अभिषेक करवाती थी अब मैं आगे यहाँ मतलब आई थी तीस तारीख को तो उसने कल लड़की ने मेरे को बोला लड़की को छोड़ आई थी मैं वो भी बाद में आई थी दो दिन तीन दिन तो उन्होंने अपने आप ही निकाल लिए कि मम्मी चिंता मत कर हमारी लड़का बड़े बड़े हो रहे होने तेज तुम अपना आराम से मतलब वो तो बड़ा ऐसे ही बोलता है कि तू बाबा की गोद में रह वहीं रह आना मत तुम्हारे से कोई आने के कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जब जाती हूँ तो सारा कार्य करती हूँ मगर बाकी उसका वो लैंग्वेज वही है पुरानी मैं बोली ठीक है मैं बाबा के पास हूँ तो रह लेना हाँ कल लड़की ने बोलना है कि थोड़ी सी ड्रिंक ली है नू बोल मेरे को थकावट है पूजा वो रेगुलर कर रहा आज भी उन्हें पूजा की है मंदिर में जा कर ये उसका वो पाठ है बाकी है ना जब से मैं 2015 से और ड्रग समय जो इंजेक्शन लगाता था ना वो सब खत्म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 साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान हम जिये हमारे इस वतन के लिए इस चमन के लिए ताकि खेलते रहे गुल शायहा दोस्तों साथियों माँ ने अपने बेटे दिए नौजवान सोच कर और क्या ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान मी आसम देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान फर्ज कर दो अदा तक जीता रहे अपना हिंदुस्तान दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी तक जीता रहे अपना हिंदुस्तान नमस्कार आप सुन रहे रेडियो वन 190.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग जैसे कि कुछ खास चीज़ें होती हैं हमारे रेडियो सुनने वाले भी काफ़ी लोग जो है नशा करते हैं कई लोग शराब पीते हैं कहीं गुटखा खाते हैं तो ऐसे कुछ ना कुछ आदत व्यक्ति को लग जाता है और ये किस कारण से होता है ये हम पता करते करते रह जाते हैं और कारण पता होने के बावजूद भी इलाज तो हमें करना पड़ता है और अगर व्यक्ति खुद समझ जाए कि वो चीज़ें खराब हैं और वो खुद अपने से छोड़ पाता है तो वह सहज हो सकता है लेकिन कोई दूसरा उसको छुड़ाने में बहुत ही मुश्किल है कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी की नक्शा नहीं छुड़ा सकता बशर्त वो व्यक्ति खुद अपने से प्रण कर लें खसम खा लें तो चीज़ें आसान हो जाती हैं तो हमारे रेडियो मधुबन को सुनने वाले भी काफ़ी लोग हैं जो रेडियो सुनते सुनते अभी जो है कई लोग गुटखा कई लोग चाय कई लोग बीड़ी सिगरेट तंबाकू, ये सब छोड़ चुके हैं और उनके फ़ोन आते हैं कि हम जब से रेडियो मधुबन सुनने लगे हैं तब से ये चीज़ों की आदत जो है ख़त्म हो गई है और हम लोग रेडियो सुनकर बड़ा ख़ुशी मिलती है तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा ज्ञान अच्छी समझ अच्छे लोगों की बातचीत जो है कहीं कही ना कहीं काम करता है तो हमारे जीवन में नशा मुक्त अगर हम रहना चाहते हैं तो अच्छी चीज़ों का संगत होना चाहिए इसलिए कहा जाता है संग के जैसा संग वैसा रंग कहा जाता है तो अच्छा संग होगा तो तर जाएंगे और बुरा संग में जो है गिर जाएंगे तो ये चीज़ें तो सटीक बैठती हैं इसी हर नशा करने वाले व्यक्ति को भी अगर वो खुद से छोड़ना चाहता है तो उन संगत को छोड़ देना है जिनके द्वारा वो इन चीज़ों को लिया करता है तो अब एक नए संगत के साथ रहना है जहाँ लोग उन चीज़ों से दूर हैं। तो ये संभव है और इससे काफ़ी जो है जैसे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है यहाँ पर भी जो लोग आते हैं बिल्कुल नशामुक्त रहते हैं क्योंकि अच्छा संगत इनको मिलता है ईश्वरीय ज्ञान मिल जाता है मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं तो इनके जीवन में काफ़ी बदलाव आ जाता है सही और गलत का समझ आ जाता है अच्छा बुरा क्या है इसका समझ आ जाता है तो ऐसा ही कुछ अनुभव हम लोग अभी सुनेंगे हमारे साथ संतोष जी हैं जो दिल्ली से बिलोंग करती हैं और इनके दो बच्चे हैं और एक लड़की है जिनकी शादी हो चुकी हैं और इनके पति देव जो है 2010 में अपना पूरा चले चल बसे हैं लेकिन अभी ये अकेली ही अपने दोनों बच्चों की संभाल करती हैं छोटा लड़का एमए कर रहा है और जॉब की तलाश में भी है छोटा मोटा प्राइवेट नौकरी भी कर रहा है और बड़ा जो है नशे के लत में है जैसे कि ड्रग्स लेना इंजेक्शन लेना जो अति है जिसको कहा जा सकता है ऐसे अति जो नशा करते हैं उनको ठीक से संभालना या उनको उससे दूर रखना बहुत मुश्किल काम है तो हो सकता है कि संतोष जी को काफ़ी जो है लोगों से भी सुनना पड़ा होगा लड़के से भी सुनना पड़ा होगा क्योंकि ये लोग नशा नहीं मिलने पर उद्यम मचाते हैं और इसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है तो वो जो अनुभव है हम सुनेंगे थोड़ी सी उनकी बातें और उसके बाद हम लोग कैसे ये धीरे धीरे जो है छूट पाया है और अभी भी कुछ माना बहुत ज़्यादा जो ड्रग्स लेना इंजेक्शन लेना ये चीज़ें कम हो गया है कुछ सेंटर के जैसे कि बहुत सारे आ, स्टेट में कहो या जिला में कहो कुछ ऐसे नशा मुक्ति केंद्र होते हैं सरकार के द्वारा गैर सरकार के द्वारा भी चलाया जाता है जहाँ लोग उनको कुछ रिहाबलेशन सेंटर कहा जाता है उनको कुछ समय के लिए आ, रखा जाता है और उनके ट्रीटमेंट चलती रहती है और उनके कुछ फीस जैसे कि बता रहे थे मा संतोष जी छः हज़ार रुपये हर महीना उनको दे तो पैसे भी गवाने पड़ते हैं और उसके बावजूद भी ये गारंटी नहीं होता कि व्यक्ति छोड़ पाएगा तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं और आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं हम लोग उनकी बातें और मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि अभी ये सारी चीज़ें आपने जो बताया है इसमें मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो बड़ा लड़का जो नशा करता था Uh, कुछ हादसों के बारे में बताइए उन्होंने नशा शुरू कर दिया तीन महीने के बाद आपको पता चला तो कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने की उसने कोई भी ऐसा नशा नहीं छोड़ा जो नहीं किया नहीं नशा तो कर रहा है वो पता है लेकिन हाँ। उद्धम जो है आपको जो हरेसमेंट जिसको कहा जाए मुश्किलें समाज के द्वारा या घर में जो ड्रग समय के इंजेक्शन जो लगाता था ना उसमें ज्यादा उदम मचाया उसमें उसने 21 21 दिन तक एक एक महीने तक दो दो महीने तक खाना तक पानी तक भी नहीं पिया हम कमरे में पानी रखते थे और वो कमरा जैसे कमरे में दो दरवाजे होते थे तो एक दरवाजे से वो निकल जाता था अपना सामान वगैरह छुपाकर, और फिर आता था ना घूम फिर के लेके तो उसी वो बोतल पानी की जब वो निकलता था ना तो हम पानी की बोतल देखते थे ना वो ऐसे की ऐसे रख गिरा करती मैं मतलब चार्ज करके उस पानी को रखती थी और फिर पाता वो वैसा ही था बहुत ही मतलब वो हम उससे डरते थे वो हमसे डरता था इस तरह काम अच्छा। लो हाँ क्योंकि उसके वो उसके दिमाग में ना एक एक डर बैठ गया था कि मेरी मम्मी मुझे नशा मुक्ति केंद्र में बंद करवाएगी या पुलिस वालों से पकड़वाएगी हर टाइम उसे गलत ही बोलना उसके आंखों के आगे हमेशा मतलब लोग दिखाई देते थे और आवाज़ें करना रात को है ना आवाज़ें करता रहता था कि मतलब चोरी भी करता रहता था और आवाज़ भी करता रहता था और वो हमें इतना डर लगता था उससे कि अगर हम कम अक, अकेले कमरे में बैठे हैं कि कभी वो बाहर से कुंडी लगा के गायब ना हो जाए एक बार की बात है हम सब बाहर गए हुए थे और बाहर से गेट बंद करके गए थे तो कहीं से नशा करके मतलब नशा लेके आया खरीद के तो उसने कुंडी खोल के अपना अंदर नशा करने लग गया और उस वो मैन गेट की कुंडी लगा के अंदर चला गया <laughs> अब अब अंदर अंदर अंदर कैसे जाएं? अंदर कैसे जाएं जाएं हमें उठाई उठाई बहुत इतनी दिक्कत कि जो गेट अंदर से बंद है दो मंजिल मकान है तो उसके कहीं आसपास कहीं से भी कोई रास्ता नहीं तो मेरे छोटे बच्चे के पतले हाथ हैं तो एक सरिया बनाया और जैसे चोर चोरी करता है ना ऐसे गेट के अंदर से उसको कुंडी को खोल लिया और हमें अंदर जाकर देखते हैं तो जिनने में अपने बड़े नशे में सोया हुआ है उसने ऐसे ऐसे मतलब परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसके अब वो लड़का बिल्कुल ही बिल्कुल ही अब हमें उससे डरने नहीं है पहली हुँ, बात हुँ, हुँ। भी। और से आप से बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी जो कार्यक्रम को इस वक्त जो सुन रहे हैं उन्हें भी काफी चीजें जो है इस तरह की देखते होंगे कहीं ना कहीं लेकिन कुछ चीजें है जैसे कि अब उनके जीवन में जैसे आपने कहा कि अभी बिल्कुल वो उधम नहीं मचाता नहीं मचा तो मुक्ति मुझे सारा ये, मैं तो हुँ। मुझे ये सारा राजयोग मेडिसिन से मिला अच्छा अध्यात्मिक ज्ञान हाँ, अध्यात्मिक ज्ञान से मिला जैसे मैंने कला जैसे जैसे मैं क्लास अटेंड करती थी बाकी मैं अब ये चाहती हूँ की वो भी ज्ञान में आए वो भी एक बार अध्यात्मिक ज्ञान को हाँ, सुने सुने नहीं। वो नहीं। भी किसी मतलब एफएम द्वारा द्वारा या पीस ऑफ माइंड उसने उसने मेरी मतलब वैसे मदद भी की है मेरे को मोबाइल लाकर दिया ऐसा मोबाइल लाकर दिया कि मेरी मम्मी 24 घंटे यूट्यूब पर हर जो मधुमन में कुछ भी हो रहा है वो सारा कार्य सुनते रहे जैसे की आपने कहा नशा मुक्ति केंद्र में उसको दाखिल कर दिया आपने वहाँ पर कितने समय तक आपने रखा उधर क्या होता था उसके साथ वहाँ भी की बहने जाती थी ब्रह्म कुमारी बहने भी जाती थी हफ्ते में एक बार महीने में दो बार ऐसे जाती थी चार पांच बार तो वो भी ऐसे मतलब राजयोग के बारे में मेडिसिन के बारे में बताती थी वो सुनता था उस टाइम मानता भी था उसी दायरे में करता था मगर बाहर आने के बाद तो उसने नहीं किया बाकी वहाँ भी कई तरह के सेंटर हैं जैसे हमारे हमारे इसमें हैं ना तो ऐसे उसमें भी कई तरह के हैं जो सरकारी हैं उन में भी मतलब अच्छा इलाज होता है ये बात नहीं जैसे कि गाजियाबाद डबास हॉस्पिटल है एक बड़ा हॉस्पिटल भी है लाल ऑल इंडिया हॉस्पिटल भी है उनमें भी इलाज अच्छा होता आपने है आपने जिसमें रखा था इसको बड़े लड़के को वो कौन सा सेंटर था उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी नहीं, नहीं, उसमें ट्रीटमेंट किस तरह का हुआ फिर उसके? उसका उसमें ट्रीटमेंट उसको है ना टीवी वगैरह देखने की पूरी सहूलियत मिलती थी उसको कोई मारने मतलब उन जबरदस्ती वगैरह नहीं होती थी मार पिटाई नहीं होती थी हाँ जब वो ज्यादा ही तंग करते थे ना तब थोड़ी सजा मिलती थी जैसे की मतलब उनको एक सीख दे देते थे झाड़ू की कि वैसी सीख से है ना आपने पूरे यहाँ इसको साफ करना है कभी एक कटोरी दे देते दे दे थे और एक चम्मच दे देते दे थे, थे उसको कि इस एक मतलब चम्मच से मतलब इसमें पानी डालना है, चम्मच डालना तो उनको ऐसे बीजी करना बीजी करने का ट्रीटमेंट बाकी मैंने कभी पूछा नहीं उनसे आ, कि हा, आप हा, क्या ट्रीटमेंट चला रहे बाकी दवाइयाँ वगैरह मेडिसिन वगैरह देते थे वो खुद ही अपने आप इनाम लेता था बाहर आने के बाद कि मैं अगर ये इंजेक्शन लगा लूंगा ना तो मुझे आराम मिलेगा कोई एक मुझे याद नहीं आ रहा उसके बारे में मतलब नाम याद करके जब आपको बताऊंगी कोई ऐसा नसीह की कोई एक इंजेक्शन का नाम है वो दवाई का वो उस चीज का तो मांगता था मांगता था वो खुद लेकर आता था अच्छा, और हॉस्पिटल में काम करने लगा था ना तो वहाँ सीरंज वगैरह तो काफी होती थी मगर हाँ उसने कभी भी है ना एक अपनी ही सीरंज खरीद कर रखता था जब भी, भी जाता था ना हॉस्पिटल वगैरह दवाई लेके तो वही वो, वो एक दूसरे की सीरंज यूज नहीं करता था नहीं। उसमें एक ये खास आदत तो थी नशा करते करते बताइए बहुत अच्छी बात आपने बताया और नशा करने वालों को तो इंजेक्शन वगैरह की जो बात आपने कही वो तो रहती है और ड्रिंक करना दारू पीना सीकर सीकर का तो कमाल ही हो जाता जो सीकर गुटका जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये सेहत के लिए हानिकारक है पाँच रुपए का एक आता था उसके लिए मैं उसको बोलती थी बेटा मैं है न तेरे को ये पाँच रुपये का है और ये तुम दस खाते हो पचास, पचास रुपए के हो खाते है। हो तो आप पचास रुपये तो <laughs> भी, भी बाबा को आजमाता है ओ, कि कैसे उसका ना, है ना मोबाइल चोरी हो गया एक दिन ड्रिंक ज्यादा कर ली एक फरवरी को एक फरवरी भी नहीं भूल ली जाएगी एक फरवरी को ज्यादा ड्रिंक कर ली बाईस हजार का नया फोन था दशक दिन हुए थे खरीदे हुए को और वो ज, नस वो खुद भी गायब हो गया और उसका फ़ोन भी गायब हो गया मैंने जैसे <laughs> इसी बाबा के मतलब उस दिन वीरवार था एक तारीख को वो मैंने घर में ही बनाया था और वो मैंने शाम को बोला कि तूने ड्यूटी पे जाना है और आप है ना खाना खा लो आके और मैंने साई बाबा मंदिर में भी जाऊंगी वो बोले ठीक है मैं अभी आ जा हूँ साढ़े बजे मैंने आखिरी कॉल की तो उसके बाद उसका फ़ोन लगाना बंद हो गया उसने किसी और के फ़ोन से छोटे बेटे को फोन किया भाई को फोन किया कि भाई मुझे तू लेने आ जा अरे तू खुद नशा कर रहा है तू मैं कहाँ से लेने आ जाऊँ तुझे तू तु कुछ बताएगा तो इतना और जिसके पास से फोन किया उसने हमने उसके पास काफी फोन किया वो बोल रहा हाँ मैं इसको भेज रहा हूँ बाइक का मुझे पता नहीं मोबाइल का मुझे पता नहीं, नहीं। क्योंकि वो खुद भी जैसा संग वैसा रंग तो खुद ही नशा कर रहा था तो कहने का मतलब ये है कि रात को ना पुलिस सो नंबर पर कॉल करने के उससे तो मोटरसाइकिल तो कहीं मिल गई वहीं रात को डेढ़ बजे और वो इतना जिद्दी है कि उसने कहा कि मैं बाइक आज ही ढूंढ कर रहूंगा फिर मैंने सोचा कि बाबा तू मेरे साथ तो है और मैंने तो तेरे ऊपर छोड़ दिया है अब मैं नहीं जाऊंगी तब मेरा ध्यान तो इसके पास ही रहेगा तो नू करते हैं कि हम दोनों ही निकल लेते हैं आप मेरे साथ चलो बाइक रात को और जैसे ये चलाएगा गाडी दूसरी गाडी उसको दी और वो गाड़ी कती रफ्तार में और सौ नंबर पे कॉल हो रही अब कॉल भी कर रहे हैं वो बार बार मेरे फ़ोन पे कि जी आप संतोष जी आप कहाँ हो और आपकी ये कॉल आ रही है आपकी चोरी की कॉल है कि मैं बोली माँ जहाँ कोई गाड़ी रुकेगी ना तभी मैं कॉल करूँगी जैसे उन्होंने हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकी मैंने सौ नंबर पर यह कहा कि हमारी बाइक तो मिल गई मगर मोबाइल तो नहीं मिला बोले आप है ना कल आ जाना थाने में और उसकी रिपोर्ट करवा देना मैं पुलिस चौकी में अगले दिन गई उसको लेकर और मैंने फोन ओ रिपोर्ट करवाई तो उन वो इतने अच्छे मतलब बाबा के बच्चे निकले वो भी पुलिस वाले भी उन्होंने मेरा पूरा साथ मदद की वो बोले आप जब भी उन्होंने मेरे को बुलाया मैं तब भी जाती रही वो लड़का भी जाता रहा वो बाबा को टच हो रहा था वो भी उस टाइम तो सकाह से मिल रहा था वो जाता रहा जैसे वो गया तो उन्होंने पहले दिन तो थोड़ी सी कीट मतलब ऐसे दस दिन तक ऐसे चलता रहा कि आ जाना कल आना आ जाना कल आना वो लोकेशन मिलने लग फोन के लोकेशन मिलने लगी तो उस उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे लड़का है ऐसे ऐसे मतलब जंग है आप ढूंढ लो मैं बोली अब बाबा फिर आपने वो लड़का क्यों अब जैसे आप हो आप क्यों दोगे मेरे को फ़ोन तो हम उसको देख के आए वो बड़े उसमें मतलब जिसने वो फ़ोन उठाया या उसने मतलब पाया बेचा कुछ भी लगा लो तो हम वहाँ हरियाणा में था उसकी दुकान मोबाइल की ही दुकान थी वो बैठा मैंने ऐसे बोला मैं भाई आप यहाँ किसी की दुकान होती है आप जानते हो न बोला हाँ जानता हूँ मगर कहाँ है कि वो है आंटी सामने मैंने उसको अच्छी तरह देख लिया हाँ जो व्हाट्सअप पे दिखाया लड़का तो वही है फिर मैंने पुलिस में आकर फिर फ़ोन किया बोले आप चिंता मत करो कल तुम्हारा मोबाइल मिल जाएगा तो शुक्रवार को फिरवार को तो मतलब इतना मिल गया शुक्रवार को पुलिस वाले हमें फ़ोन करते हैं कि आपने कहा था काजू कतरी खाएंगे मैं बोली हाँ बाबा का भोग तो मैं दूंगी इसमें ओ नहीं फिर मैं उसको एक किलो मतलब काजू कतरी दे कर पुलिस वालों को और बाईस हजार का मोबाइल लेकर आई इस बीच में उसने एक मोबाइल ले लिया था वैसे खरीद लिया था नया क्योंकि वो रुक नहीं सका हमारे भतीजे की शादी थी लोग परिवार में सगे भतीजे के एक फरवरी को तो फ़ोन गुया और चार फरवरी की शादी थी अब अगर उसको छोड़ कर जाती हूँ तो काफी क्या पता नहीं क्या वो अपनी जान से जाएगा क्या करेगा बाबा ने कहा कि बच्ची तेरे कर्म में है ना देना देना लिख रखा है ना तो देती जा है ना तेरे पास कोई तूने कमा के तो नहीं देना जो बाबा का है वो तू दे बाबा के भंडारे से वो न बोले अगर तुने शादी में ले जाना है तो मुझे बाईस का ही फोन चाहिए अब वो बाईस हजार का फोन तो उसने पैक करके रख दिया हुँ. जो मतलब लिया था ये वो चार फरवरी को और जो पाया था ना वो चला रहा है वो गलती से ना अगले दिन है ना जो समस्या बाबा कहते हैं ना माया आती है तो किस रूप में आती है वो लड़की ने छोटी लड़की ने ले लिया हुँ. अब कहीं से वो रिपोर्ट अलीपुर नरेला दिल्ली ओ अलीपुर दिल्ली छत्तीस में आ गई हमारे थाना जो लगता है गाँव का उसमें आ गई वो वो सन्नी ढूंढ रहे हैं और छोटे लड़के ने ढूंढ रहे हैं पुलिस वाले अब जो जो छोटा लड़का वो बाबा का इतना अच्छा बच्चा है कि मेडिसिन वगैरह तो नहीं करता मगर बाकी वो बिल्कुल कुशल मंगल है मैं वो हैरान हो गए गांव वाले भी और मैं घर पे नहीं बोले आपके पास आपके घर है ना संबंध लेकर आए थे मैं बोली सन्नी तेरे संबंध वहाँ व्हाट्सअप चलाता कभी किसी लड़की से कुछ वो तो नहीं मतलब संकल्प चलने लगे गए फिर एक संकल्प बाबा का साथ में चल रहा कि बाबा का बच्चा वो तो ऐसा कर नहीं सकता चलते हैं हम अपने आप ही थाने में चले गए हालांकि हम हमें किसी बात का डर भी नहीं था फिर भी थाने में वो पुलिस वाले बोले जब तू तो चोरी नहीं की कोई नुकसान नहीं किया तो तू थाने में क्यों आई है मैं बोली बस उस इंसान से मिलना है जिसने कॉल किए थे जो घर पे बोल के आया गाँव में गया अब ये इतना अच्छा लड़का है समाज में बदनामी तो होगी कि बड़ा तो करता ही है ये छोटा भी ऐसा निकला मैं गई वो बोले बैठ जाओ कहीं मर्डर हो गया है आने वाले हैं वो आया आते ही उसने मोबाइल लिया उस लड़के से जैसे ही उसने मोबाइल लिया ना मेरे बाबा ने मेरी एक कदम आँखें सब क्लियर कर दिया और ये तो है ना अब इसको चोर समझ रहे हैं तभी वो बड़ा लड़का भी आ गया क्योंकि बाबा ने उसको भी टच कर रखा था वो लड़का बड़ा चांदनी चौक से मतलब इतनी तेज बाइक लगा कर आया कि मेरे मतलब छोटे भाई को क्यों पकड़ा गया पंद्रह मिनट में वो अलीपुर पहुंचा बोले सर क्या बात है नू बोले ए, ये तो रवि कौशिक का मोबाइल है तेरे पास कैसे आया तभी नू बोले रवि कौशिक मैं हूं और सन्नी कौशिक मेरा भाई है मैं नहीं चलाने के लिए नू बोले कटवाई क्यों नहीं रिपोर्ट तो कह नहीं तात्पर्य ये है कि माया जो किसी आ सकती है उसका पता नहीं पता नहीं अभी बैठे बैठे भी आ सकती है ये नहीं पता चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग कोई मोबाइल जी बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से नशा करने के बाद क्या क्या चीजें होती हैं हमारे जीवन में जिसका अंदाजा भी हम लोग नहीं लगा सकते हैं मुश्किलें तो है मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं लेकिन हिम्मत के साथ जब हम लोग कदम आगे बढ़ाते हैं ईश्वर से आस्था ईश्वर में आस्था रख के हम लोग कदम बाय कदम चलते हैं तो सफलता तो मिलती है लेकिन मुश्किलें कम नहीं होगी मुश्किलें आती जाएगी लेकिन वहाँ पर आपको ईश्वर का सहयोग लेते हुए आ, उस योग शक्ति का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है जो अभिसंतोष जी के अनुभव से हमने सुना तो बहुत ही अच्छा लगा मैं आशा करता हूँ आप सभी को भी सीख मिला होगा तो इन सभी बातों से ऐसी मुश्किल घड़ी आपके पास ना आए इसलिए आप नशा मुक्त रहें और अगर छोटा मोटा नशा करते भी हैं तो अभी संकल्प करके आज ही से उसे छोड़ दें और ईश्वर या परमात्मा का साथ लेकर अपने जीवन को अच्छा बनाइए और मुझे लगता है कि जितना हम लोग नशा करते हैं उससे हमारा शारीरिक और मानसिक और संबंधियों में ख़राबी आ जाती है लेकिन हाँ उसमें कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है हाँ, आपको थोड़ा अल्पकाल का सुख जरूर मिलता है जब लेते हो तो उस समय आधा घंटा एक घंटा आपको लगता है कि बहुत ही सुकून मिल रहा है ये सारी चीज़ें आपके मन के ऊपर डिपेंडेबल हैं और कहीं ना कहीं नशा जो है आपको जो है आपके नर्वस सिस्टम को ब्रेकडाउन करती हैं जहाँ पर आप शांति का अनुभव करते हैं लेकिन ये टेम्प्रेरी रहता है जैसे नशा उतर जाएगा फिर से वापस वही संकल्प वही विचार आना शुरू हो जाएगा तो अगर एक दिन में आप जैसे कि अभी सीकर गुटखा की बात संतोष जी बता रहे थे पाँच रुपये के एक गुटखा है दस गुटके अगर आप दस गुटके के पैकेट अगर रोज़ खाते हैं तो पचास रुपये रोज का हो गया तो महीने के आपके हो गए तीन हज़ार रुपये तो ये तीन हज़ार रुपया इसके साथ में और भी चीज़ें होती हैं आना जाना या फिर शराब पीना भी हो सकता है ऐसे कई चीज़ें करते रहते हैं हम लोग और इसके साथ मान लो पाँच छः तो आपका यूँ ही चला जाता है और साल भर भी आप लेते हैं मिलते ही गुटका छोड़ दिया तो इस तरह की कई चीज़ें होती हैं तो पाँच छः हज़ार रुपये आपका मंथली जो है कट ऑफ होता है और इसके साथ में आपकी बीमारियां अलग बढ़ती रहती हैं पैसा भी गया बीमारियां भी आ गई और संबंधी समाज में भी आपका नाम खराब हो जाता है तो ये सारी चीज़ें क्यों करें हम लोग है न एक समझदार व्यक्ति को इन सारी चीज़ों को सोचना चाहिए समझना चाहिए और इसके ऊपर आप थोड़ा सा मंथन करेंगे तो आप अपने आप ही अगर कोई नशा कर रहे हो आज से संकल्प करें छोड़ें और जो पैसा आप नशे में लगा रहे हैं उसको एक बचत खाते में आपका जो है सेविंग में डालते जाइए रोज़ का तो देखेंगे कि कुछ समय के बाद आपके पास एक बहुत अच्छा अमाउंट जमा होगा जिससे आप अपने परिवार को या अपने लिए भी कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं जिससे आपका जीवन में सुखद अनुभूति हो तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है आज का ये विचार इसी के साथ मुझे और संतोष जी को दीजिए इजाजत सलाम नमस्ते खम्मा सा सुनते रहो मुस्कुराते रहो बनेगा न मुसलमान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा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 कुदरत ने तो बख्शी हमें एक ही धरती हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है हिंसा को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है हिंसा को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है पुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा नहीं।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 चमन बेचने वाले तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा तू दिन बनेगा न मुसलमान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा